पत्रावली दो कुमारी मेरी हेल को खेत न्यूयॉर्क 6 जनवरी अठारह प्रिय बहन नए वर्ष के तुम्हारे अभिनंदन के लिए तुम्हें अनेक धन्यवाद यह जानकर प्रसन्न हूँ कि तुमने अपने छह सप्ताह श्रीमान श्रीमान के साथ आनंदपूर्वक बिताए यद्यपि उनमें सिर्फ गोल्फ ही खेलना हुआ होगा मैं इंग्लैंड में असली कार्यों में लगा था अंग्रेज़ लोगों ने पूर्वक मेरा स्वागत किया और अंग्रेज जाति संबंधी अपने विचारों को मैंने बहुत नरम कर दिया है सर्वप्रथम मैंने यह पाया कि वे लोग जैसे लंड इत्यादि जो इंग्लैंड से मुझ पर चोट करने आए थे उनका कोई पता ही नहीं था अंग्रेज़ों द्वारा उनके अस्तित्व की केवल उपेक्षा ही की जाती है अंग्रेजी चर्च के व्यक्ति को छोड़कर कोई भी शिष्ट नहीं समझा जाता है और इंग्लैंड के कुछ बहुत ही श्रेष्ठ लोग जो अंग्रेजी चर्च से संबंधित हैं और कुछ ऊंचे ओहदे के लोग मेरे सच्चे मित्र हो गए हैं अमेरिका में हुए अनुभवों की अपेक्षा यह बिल्कुल ही दूसरे किस्म का है या ऐसा नहीं यहाँ के पादरी संघ शासित गिरजे के सदस्यों दूसरे धर्मांध व्यक्तियों तथा होटलों में हुए स्वागत इत्यादि के अनुभव के बारे में जब मैंने कहा तो अंग्रेज़ लोग काफ़ी देर तक हंसते रहे मैं भी शीघ्र ही दो देशों की संस्कृति और शिष्टाचार का अंतर समझ गया और यह भी समझ पाया कि क्यों अमेरिकन लड़कियां यूरोपियनों से शादी करने समूह में जाती हैं वहाँ प्रत्येक व्यक्ति मेरे प्रति सहृदय था और स्त्री तथा पुरुष दोनों वर्ग के मेरे मित्र हो गए हैं कई जो भद्र हैं वसंत में उत्सुकता पूर्वक मेरे लौटने की प्रतीक्षा करेंगे जहाँ तक वहाँ के मेरे कार्य का संबंध है वेदांत संबंधी विचार अब तक इंग्लैंड के ऊंचे वर्गों में परिवर्याप्त हो गया है उच्च शिक्षा और उच्च स्थिति के बहुत से लोगों ने जिनमें पादरी कम नहीं थे मुझसे कहा कि ग्रीक के द्वारा रोम की विजय का पुन पुनर्भिनय इंग्लैंड में हुआ भारतवर्ष में जो अंग्रेज रहे हैं वे दो प्रकार के हैं एक प्रकार के वे लोग हैं जो प्रत्येक भारतीय वस्त्र से घृणा करते हैं लेकिन वे अशिक्षित हैं और दूसरे वे हैं जिनके लिए भारत पुण्य भूमि है और यहाँ का वातावरण ही धार्मिक है और वे अपने हिंदुत्व से हिंदुओं को भी मात कर देते हैं वे महान शाकाहारी हैं और वे इंग्लैंड में एक जाति बनाना चाहते हैं निस्संदेह अधिकांश अंग्रेजों को जाति दृढ़ विश्वास है सार्वजनिक भाषण के अतिरिक्त प्रति सप्ताह मुझे आठ व्याख्यान देना होता था जिसमें इतनी भीड़ होती थी कि अधिकांश लोगों को जिसमें उच्च श्रेणी की महिलाएं भी होती थी फर्श पर बैठना पड़ता था और वे तनिक भी अन्यथा नहीं मानते थे इंग्लैंड में पुरुष एवं महिलाएँ मुझे दृढ़ चित्त के मिले जो किसी कार्य को आरम्भ करते हैं तो फिर एक विशिष्ट अंग्रेजी निश्चय और शक्ति तथा योग्यता के साथ आगे बढ़ाते हैं इस वर्ष न्यूयॉर्क में मेरा कार्य अत्युत्तम रूप से चल रहा है श्री लेगेट न्यूयॉर्क के बड़े धनी आदमी है हैं और मुझमें बहुत अभिरुचि रखते हैं न्यूयॉर्क के लोगों में अधिक स्थिरता है देश के अन्य किसी भी भाग के लोगों की अपेक्षा इसलिए मैंने यही अपना केंद्र स्थापित करने का निश्चय किया है इस देश के मेथाडिस्ट और प्रेस बिटेरियन जैसा अभिजात वर्ग के लोग मेरे उपदेशों को अद्भुत समझते हैं इंग्लैंड में गिरजाघर के अभिजात वर्ग के लोगों के लिए यह एक सर्वश्रेष्ठ दर्शन है इसके अतिरिक्त अमेरिकन महिलाओं का वार्तालाप तथा गपशप की विशिष्टताएं इंग्लैंड में नहीं पाई जाती है अंग्रेज महिला मंथर गति होती हैं किंतु जब वे किसी योजना या अभिप्राय को कार्यान्वित करती हैं तो उसके पीछे उनका एक निश्चित संकल्प होता है और वे नियमित रूप से वहाँ मेरा कार्य कर रही हैं और प्रति सप्ताह विवरण भेजती हैं जरा सोचो तो यहाँ अगर एक सप्ताह के लिए मैं कहीं जाता हूँ तो सब कुछ तितर बितर हो जाता है सबों को मेरा प्यार स्व को और तुम्हें भी प्रभु तुम्हें सदा सर्वदा सुखी रखे सस्नेह तुम्हारा भाई विवेकानंद ई 248 दो सौ को लिखित दो सौ अट्ठाईस पश्चिम उन्तीसवा रास्ता न्यूयॉर्क सोलह जनवरी अठारह स्नेहा छियानवे स्नेहाशीर्वाद भाजन पुस्तकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सांख्यकारी का अत्यंत सुंदर ग्रंथ है कुर पुराण में आसान रूप सब कुछ न मिलने पर भी उसमें योग संबंधी कतिपय श्लोक है मेरे पहले के पत्र में योग सूत्र शब्द भूल से छूट गया था अनेक प्रामाणिक ग्रंथों से टीका टिप्पणी सहित मैं उक्त ग्रंथ का अनुवाद कर रहा हूं। कुर्म पुराण के उस परिच्छेद को मैं अपनी टीका में जोड़ना चाहता हूं। कुम्हारी मैक्लाउड के द्वारा तुम्हारी कक्षाओं का अत्यंत उत्साहपूर्ण विवरण मुझे प्राप्त हुआ है श्री गल्स वर्दी अब बहुत ही आकृष्ट हुए हैं ऐसा प्रतीत होता है यहाँ पर मैंने कक्षा लेने तथा रविवार को भाषण देना प्रारंभ कर दिया है दोनों कार्यों में लोग उत्साह दिखलाते हैं इन दोनों कार्यों के लिए मैं धन नहीं लेता हूं, किंतु सभागृह के किराए के लिए सभाओं में थोड़ा बहुत चंदा लेता हूं। गत रविवार के भाषण की बहुत प्रशंसा हुई है समाचार पत्र में उक्त भाषण प्रकाशित हुआ है आगामी सप्ताह में उसकी कुछ प्रतियां मैं तुम्हें भेज दूँगा उक्त भाषण में हमारे कार्यों की एक साधारण योजना पर प्रकाश डाला गया था मेरे मित्रों द्वारा एक सांकेतिक लेखक गुडविन को नियुक्त करने के फलस्वरूप उक्त कक्षाओं की विविधतियां तथा वक्तृताएँ लिपिबद्ध हो रही हैं प्रत्येक की एक एक प्रति तुम्हें भेजने की इच्छा है उनमें से संभवतः तुम्हारे चिंतन के लिए कुछ सामग्री मिल सके यहाँ पर मुझे तुम जैसे शक्तिशाली व्यक्ति की आवश्यकता है जिसमें बुद्धि योग्यता तथा स्नेह हो इस सार्वजनिक शिक्षा के देश में सबको एक साथ मिश्रित कर मानो एक मध्यम वर्ग का निर्माण किया गया है अन्य योग्य व्यक्ति हैं वे प्रचलित प्रथा के अनुसार धनोपार्जन के गुरु भार से पीड़ित हैं एक ग्रामीण क्षेत्र में मुझे कुछ जमीन मिलने की संभावना है उसमें कई मकान एवं कुछ वृक्षावली है तथा एक नदी भी है ग्रीष्म ऋतु में ध्यान के लिए वह उपयुक्त स्थान हो सकता है हाँ इतना अवश्य हो सकता है कि मेरी अनुपस्थिति में उसकी देख रेख पैसों का लेन प्रकाशन तथा अन्य कार्यों के लिए एक समिति का होना आवश्यक होगा मैंने अपने को रुपये पैसों के झंझटों से सर्वथा मु, मुक्त कर लिया है किंतु अर्थ के बिना कोई आंदोलन भी नहीं चल सकता अतः बाध्य होकर कार्य संचालन की सारी व्यवस्थाएं मुझे एक समिति को सौंपनी पड़ी है मेरी अनुपस्थिति में वे लोग कार्यों का संचालन करते रहेंगे स्थिर होकर कार्य करने की शक्ति अमेरिकनों की आदत के बाहर की बात है केवल मात्र दलबद्ध होकर वे कार्य करना जानते हैं अतः उन लोगों को उसी तरह से कार्य करने का अवसर प्रदान करना होगा प्रचार के बारे में इस प्रकार की व्यवस्था की गई है कि मेरे मित्र वर्ग स्वतंत्र रूप से यहाँ पर विभिन्न स्थानों में पर्यटन करते रहेंगे तथा वे लोग स्वतंत्र दलों का निर्माण कर सकेंगे यही प्रचार का सर्वश्रेष्ठ सरल उपाय है अंततः जब हम पर्याप्त शक्तिशाली बनेंगे तब अपनी शक्ति को केंद्रीभूत करने के लिए हम वार्षिक सम्मेलन का आयोजन करेंगे यह समिति केवल मात्र कार्य संचालन के लिए बनाई गई है एवं उसका कार्य क्षेत्र न्यूयॉर्क तक ही सीमित है सतत स्नेहप्राण तथा आशीर्वादक तुम्हारा विवेकानंद